गुरु पद श्री चैतन्य वंदे गुरुपद्वंदम भक्तबिंदसमित श्रीचैतन प्रभु श्री नीता नंदसहोदित श्रीनंदनंदन वंदे राधि का चरणोद गोपीजन सयूत बिंदव मनोहर हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे श्रुतस्व पुसा शुचिश्रम से नंजो ससुर तत्दुणाशवनम तो तो तो मुकुंद पदारबिंद हृदय येम शिशिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी पोपाजी ने बताए माथुर्विह ब्रजवासीगण का सेवा हमारा जिंदगी का लक्ष्य है माथुर विरह बरुवासी का सेवा ही हमारा जीवन का मकसद है तीसरा स्कंध में आता है सुतस्व पुंसम सुचिर श्रमस्व नौ जो सीर तर्थ तत्वनम मुकुंद पदार विंद हृदय ये यहाँ मैत्री ऋषि ने चर्चा किया जे जितना श्रुति श्रुति पुराना दी, बेदादी सब ध्यान कर लो श्याय अध्याय निरुद्ध्याय सब करने के बाद आपको लक्ष्य क्या है आपका टारगेट क्या है अगर भगवत प्राप्ति आपका टारगेट है लक्ष्य है तो जे सब संत महात्मा परमंश व्यक्तियों ने प्रेम के द्वारा भगवान का चरण कमल अपना हृदय में अवरुद्ध करके रखे हैं भगवान की चरण कमल इनको हृदय में धारण करके प्रेम की द्वारा अवरुद्ध कर दिया है हृदि अवरुद्ध ते भागवत में बताया प्रेम की निगड़ में रख दिया जैसे भागवत में प्रसंग आता है बलि महाराज जी को बामन देव जी ने बांध दिया लेकिन आगे चल के विचार करके देखो बलि महाराज जी को बामन जी बांधा कि बामन जी बोली महाराज जी को बांध दिए पहले विचार देखो बांधा तो बलि महाराज जी प्रेम के डोरी में भगवान को बांध दिए इसलिए जितना दिन तक वहां नीचे रायत करे रसतल में वहां तो बामन जी रह गया प्रेम की डोरी में रहकर कर बांध कर वहाँ रह गया अभी भी है अगले मंदंतर में इंद्रों का पद दिया जाएगा उनको सो so, जिन लोगों ने भगवान का चरण जो परमांसो वैष्णवों ने भगवान के चरण कमल कृदय में अवरुद्ध करके रखे हैं इनके थोड़ा गुणगान करो अपरा की जीवनी का चर्चा करो उसमें क्या होता है बोले बीत पूरा आदि पाठ करके इतना कसरत करके जो आप प्राप्ति करना चाहते हो सुतो साम सम सफुम शाम सुचिरो समस्घो दिन तक परिश्रम करके जो चीज आपको मिलने वाला है वो ये सब परमश गुरु वैष्णव का अंतर से उनका थोड़ा गुनावली का चर्चा करो उसको स्पर्श करने का कोशिश करो तो आपको मिल जाएगा पहला बात तो ये है वैष्णव सेवा है लेकिन जो तत्व हमारा समझ में नहीं आता है मेटेरियल अवस्था में रहकर मेटेरियल पोजीशन में मेटेरियल प्लेटफॉर्म में रहकर जो तत्वों को स्पर्श नहीं किया जाता है इसके सेवा कैसे किया जाए जिस तत्वों को समझा जाए उपलब्धि होए विदाउट एनी डायरेक्ट रियलाइजेशन हाउ यू कैन डू वैष्णव सेवा यू cannot reach up to that point. प्वाइंट यू आर नॉम इन मेटेरियल प्लेटफॉर्म स्टेइंग स्टैंडिंग इन दिस मेटेरियल प्लेटफॉर्म हाउ यू कैन रीच देर That is the main question, but we think we think can do दैट इज द मेन क्वेश्चन वी कैन डू सेवाट एक्चुअल विचार श्री बृहद भागवतम श्री सनातन गोस्वामी जी सुंदर रख दिया लख के जे हरी ए, कृष्ण भक्ति सुधा पानात देहो दैहिक विस्तृत तेसाम पांचभौतिक देहे ओपि सच्चिदानंद रूप शिला सोनातन गोस्वामी ये सुंदर लिखें कृष्ण भक्ति सुधा पानाद देहो दही कविश्रितेशम पांच भौतिक देहे ओपि सच्चिदानंद रूप शिला जी और गुरुवर्गो बार बार बोलते थे जब तुम स्वयं नाम रस का साधन नहीं किए हो Why are you आर गोइंग टू पीचिंग फील्ड हाउ डाय यू गो देर फॉर पीचिंग जब तुमको तुम्हारा नाम का स्वादन नहीं हुआ अभी तक हरिनाम का जो रस उसका खुद का आस्वादन नहीं हुआ तो आप किस लिए पुछार में जा रहे और नाम का अगर कृपा नहीं हुआ तो नाम का साथ सारे लीला परिकर वैसे तो सारे हैं आज शाम को अगर टाइम मिले तो चर्चा होगा उधर भक्तिविनय ठाकुर बार बार बताए पहले खोद नाम रस रसाधन करें उसके बाद आचरण लेकर प्रचार करने जाए उसमें असर पड़ता है यू कैन पुट इम्प्रेशन इनटू द हार्ट ऑफ दस बॉन्डेड सोल योर कैरेक्टर योर बिहेवियर कैन नॉट पुट एनी इंप्रेशन टू द इनटू द हार्ट ऑफ एनी मेटेरियल पीपल आचरण इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इफ आई कैन हैव Big profession say I can speak so much. It's not a big matter. Many people can speak. What it concern to us? What value? That's why Pauhupad used to advise us many times. You see, if I seek the path leading to the absolute good, then I must ignore the countless voices of popular wisdom and listen only to that of the realized soul, Pauhupad. अक्सर ये उपदेश देते थे इफ आई सीक द पाथ लीडिंग टू द एब्सुलट गुड देन आई मस्ट इग्नोर द काउंटलेस वॉयसर विजम एंड लिसन ओनली टू दैट ऑफ द रियलाइज सोल हुई टू हियर योर लेक्चर कौन तुम्हारा लेक्चर सुनेगा महाराज किसका पास टाइम है? हैव दैट मच टाइम टू अटेंड योर लेक्चर वी वॉन्ट टू गेट डायरेक्ट रियलाइजेशन हम लोग को अनुभव का जरूरी है अनुभव से साधु दो शब्द भी कहे नहीं भी कहे उसका जो आचरण संग में रहो सत्यों का साथ उसका जो दोस्ती है वो जान के तुम पागल हो जाओगे बीच बीच में तुमको मिथ्था का सहारा लेना पड़ता है यू टेक सेंटर ऑफ अन ट्रूथ बीच बीच में छोटे छोटे कारण है यू आर टेकिंग सेल्टर ऑन द लोटस पीड ऑफ अनुथ यू कैनॉट अंडरस्टैंड सत्य संकल्प भगवान है पहले उसको पकड़ो जोर से सिला संत गो से, को से महाराज को जब केसियाड़ी में मठ किया था तब तो एक आदमी सलाह दिया महाराज ये जमीन आपका ही हो जाएगा थोड़ा गवाही देना पड़ेगा आपको कोर्ट में ये बोलना पड़ेगा संत महाराज बोला हम किसी भी हमारा जिंदगी चले जाए हम नहीं बोलेगा झूठा नहीं बोलेगा हमको जमीन नहीं चाहिए मठ नहीं चाहिए पोजिशन नहीं चाहिए ये है साधु का पोजीशन साधु बनना साधु होना मुश्किल है तो रूप जीव से सोनातन गोस्वामी जी ने बताए कृष्ण भक्ति का रस वही बात आता है नाम का रस आस्तन करो उसका बाद कृष्ण रस आपका कान में भी जाएगा मुख में भी आएगा ज्यादा भोजन कर लो ढेंक आएगा तो कृष्ण भक्ति रस पान करते करते देहो आ देहो का साथ बॉडी एंड बॉडी रिलेटेड एनीथिंग है? सब क्या होगा बेकार हो जाएगा कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा तब क्या होगा कृष्ण भक्ति सुदा पाना देहो दही को विस्तृत है तेसम पांच भौतिक देहो पर स्वच्छता वो तो स्वच्छता रूप हो गया उसका और महाप्रभु उत्तम वैष्णवो का सेवा का बात बोला है इसका मतलब ये नहीं मध्यम अधिकारी का सेवा नहीं यह नहीं इसमें वही विचार है एक कृष्ण नाम जार मुखे सहित तो वैष्णव ये एक कृष्ण नाम कैसा कृष्ण नाम सब बोलते हैं सब लेकिन ये एक कृष्ण नाम है कैसा कृष्ण नाम ये सोचना चाहिए बहुत सारे विचार है महाराज लोग बैठे आरती के बाद टाइम हो गया तो महाराज लोग का मुख में मुखारा बंशो कुछ सुनना चाहिए आज जिसका शरीर छूटा है हम तो हमको पता नहीं था हमको भेज दिया महाराज थोड़ा जाओ हरिकाथा है आके देखा हरिकाथा तो कुछ विशेष नहीं है बाद में हरिकाथा शुरू हुआ और जो सोरी छा अद्भुत है गृहस्थी का अपमान मत करो भक्तिमेव ठाकुर पहुपा ने विचार दिखाया भक्त अगर गृहस्थी है तुमसे कई गुना ज्यादा उसका अनुभव है तो गृहस्थी तो ऊपर है बेस का क्या वैल्यू वॉट वैल्यू ये बेस का कोई वैल्यू नहीं भक्तिमेव ठाकुर का ये विचार को उठाकर पहुपाध ने बार बार बोला गृहस्थ व्यक्ति का अगर भजन में तरक्की है तो तुमसे बहुत ऊपर तुम बेच लेके क्या किया तुम दिखाओ तुम्हारा अनुभव है कि नहीं हाउ हाउ यू कैन स्पीक लाइक दैट अनुभव सबसे बड़ा चीज है गृहस्थी अगर भजन करे तो गृहस्थी पर है चैतन्य मापू यह सब विचार दिखाए तो चैतन्य तो सीधा छोटा मोटा भी मैंने बात लेकिन बड़ा विचार देखने में छोटा शब्द बहुत गहरा विचार है बांचछाकुरु से कृपा सिंध बेव पति तानांग पावन वैष्णव भियोन मोन